श्री रामकृष्ण के देश त्याग के थोड़े ही दिनों बाद नरेंद्रनाथ ने भक्त सुरेंद्रनाथ के उत्साह तथा तो आर्थिक सहयोग से वरानगर मठ की स्थापना की नरेंद्र के सम्मुख अप्रमुख कार्य था युवक गुरु के घर घर जाकर उन्हें संन्यास के लिए प्रेरणा देना इस प्रकार घर लौटे हुए युवकगण मुख्यतः उन्ही की प्रेरणा से धीरे धीरे मठ में सम्मिलित होने लगे एक विशिष्ट घटना के कारण इस संग गठन कार्य में सुविधा हुई अठारह ईस्वी के दिसंबर में बड़े दिन के समय अधिकांश युवक भक्त नरेंद्र बाबूराम शरत शशि तारक काली निरंजन गंगाधर सारदा, बाबूराम के घर आठपुर गए थे वहां एक वृक्ष के नीचे धूनी जलाकर सत चर्चा चलती रहती थी एक रात को नरेंद्र भाव विभोर को प्रेरणा दीप्त कंठ से ईसा मसीह के त्याग वैराग्य पवित्रता और प्रेम की बातें करते हुए सन्यासी जीवन के तपस्या आत्मनिवेदन सहनशीलता आदि आदर्शों एवं आकांक्षाओं को गुरु भाइयों के मन में इस प्रकार दृढ़ रूप से अंकित करने लगे कि उनके भाव से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय अपना जीवन संन्यास के आदर्श पर परिचालित करने का संकल्प किया इस दिव्य भाव का आवेश दूर होने पर यह जानकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि वह ईसा मसीह के आविर्भाव की पूर्व संध्या थी आठपुर से लौटने के थोड़े ही दिन बाद इन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया नरेंद्र का नाम विवेकानंद हुआ स्वामी विवेकानंद वराहनगर मठ के प्राण थे उनके नेतृत्व में वहाँ शास्त्र पाठ चर्चा पूजा ध्यान तपस्या आदि चलते रहते थे टूटे फूटे मकान में निवास था भोजन के लिए अन्न का अभाव था भोजन में व्यंजन तो अत्यंत दुर्लभ था फिर साथ ही मठ के लिए भी तोड़ परिश्रम करना पड़ता परंतु इन सब बातों की ओर किसी का भी ध्यान न था श्री राम कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले इन युवकों के लिए ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अठारह सौ से अठारह सौस्वी तक का यह छह वर्ष का बरा नगर मठ का दीर्घकाल रामकृष्ण संघ के इतिहास में अभूतपूर्व त्याग वैराग्य एवं एक निष्ठ साधना का एक जुलंत उदाहरण है स्वामी विवेकानंद ने बचपन में माता पिता के शिक्षा प्राप्त शिक्षा प्राप्त की यवन के प्रारंभ में श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर सनातन धर्म की निर्झरनी से अमृत पान करके वे परित्रृप्त हुए अब भारत भ्रमण द्वारा अपने चिरंतन सांस्कृतिक परंपरा को जानने का समय आ गया विधि विधानवश परिराजा विवेकानंद के भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल भ्रमण करने के फलस्वरूप उनके चित्त में जो ज्ञान अनुभव संचित हुआ था परवर्ती काल में उसी ने उनके नवयुग के संदेश को योग्य रूप प्रदान करते हुए उसे सबके लिए गृहणीय बनाया जिस प्रकार नवीन भावधारा के प्रचार स्रोत स्वरूप वराहनगर का मठ जीवन संगठित करना युग की आवश्यकता थी उसी प्रकार संपूर्ण भारत को नवीन भावों से जागृत करना भी उनका जीवन व्रत था परंतु विवेकानंद अल्पायु थे अतः सौ वर्षों में पूरी होने वाली साधना और सफलता ने इस चालीस वर्ष से भी कम अल्प अवधि में विकसित होकर उनके जीवन को इतनी अपूर्व महिमा से परिपूर्ण कर दिया कि इस छोटे से प्रबंध में उसकी झलक तक दे पाना संभव नहीं है परिव्राजक जीवन के आरंभ में स्वामी जी कई बार बराह नगर मठ से चले जाते और हर बार कह जाते यही अंतिम यात्रा है फिर नहीं लौटूंगा परंतु प्रत्येक बार किसी निकटवर्ती स्थान में कुछ दिन बिताकर वे मठ में लौट आते अंत में 1888 ईस्वी में दीर्घकाल तक भ्रमण करने के उद्देश्य से उन्होंने मठ छोड़ा और कई स्थानों पर ठहरते हुए वाराणसी पहुंचे वहाँ पर एक दिन दुर्गा मंदिर जाते समय मार्ग में बंदरों ने उनका पीछा किया वे तेजी से भागने लगे परंतु बंदरों ने उनका पीछा न छोड़ा अचानक एक सन्यासी ने चिल्ला कर कहा ठहरो ठहरो, बंदरों के सामने डटकर खड़े हो जाओ। स्वामी जी के मुड़कर खड़े होते ही बंदर डर कर भाग स्वामी जी ने सीखा कि जीवन संग्राम में विजय पाने के लिए विपत्तियों का वीरता पूर्वक सामना करना होगा वाराणसी से अयोध्या होते हुए स्वामी जी आगरा पहुंचे आगरे से वृंदावन जाते समय मार्ग में थकान से चूर विवेकानंद ने देखा कि एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा आराम से तंबाकू पी रहा है उन्हें भी तंबाकू पीने की इच्छा हुई और उन्होंने उस व्यक्ति व्यक्ति के निकट जाकर चीलम मांगी। वह पाप लगने के भय से भीत होकर बोला महाराज मैं भंगी हूँ स्वामी जी निराश होकर चल दिए किन्तु चलते हुए वे अचानक मुड़ खड़े हो गए उन्होंने सोचा मैंने अपना संपूर्ण जीवन आत्मा के अभेदत्व का चिंतन करते हुए बिताया और अंत में मैं जाति भेद के चक्कर में आप फंसा छी छी अब भी संस्कार गए नहीं वे वहीं लौट कर आए वह व्यक्ति तब भी वही बैठा हुआ था उन्होंने कहा बाबा जल्दी मुझे एक चीलम तंबाकू पिलाओ उसने पुनः स्मरण दिलाया कि वह मेहतर है परंतु उनकी बात भला कौन सुनता स्वामी जी दृढ़तापूर्वक आत्मपरीक्षा में लगे थे ध्रम्रपान समाप्त कर उन्होंने अपनी राह ली